चेत कथया हितमिदं ब्रिंदा बने बृंद दम को गवा नवा बुद निभो बंधुर्नकारया सौ दरिया मत मुदिद्भिता हमस्म रेश तव बल्लभा विषया सुय नेति नम कमलना भा namam kamalama andine namam kamalapa daaye namaste कमल क्षण यो ब्रह्मण विदातिपूर्व यो वैद्रिण दुद्धि प्रकाशमुक्षुर्वई शह प्रपदे नंद नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव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 आनंद बहुत प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से एक माइक आनंद होता है और दो दिव्यानंद होते हैं माइक आनंद भी तीन प्रकार का होता है सात्विक राजस तामस और दिव्य आनंद दो प्रकार का होता है एक निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद और एक सगुण सब साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का प्रेमानंद सबसे श्रेष्ठ सरस श्री कृष्ण का प्रेमानंद है वही हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के हेतु ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों का विवेचन किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि जो सृष्टि आदि का कार्य करने वाला है और जिसके समान कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं वो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं उसमें तीन प्रमुख हैं, एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति इसमें पराशक्ति तो उसकी अंतरंग शक्ति है उसी शक्ति के द्वारा वो अनंत कोट ब्रह्मांडों की सृष्टि भी करता है और सदा आनंदमय भी रहता है अर्थात अनंत कार्य करते हुए आकर्ता रहता है और दूसरी शक्ति जीव शक्ति है उसका अंश समस्त चराचर जीव है तीसरी शक्ति माया है ये जड़ है इसी को गीता में अपरा शक्ति कहा गया है इस शक्ति के द्वारा सृष्टि का कार्य होता है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि इस माया शक्ति के परिणाम है इसमें जीव शक्ति चैतन्य शक्ति है जैसे भगवान चैतन्य है ऐसे जीव भी चैतन्य है जैसे भगवान सनातन है ऐसे जीव भी सनातन है जीव अनुचित है भगवान विभूचित हैं लेकिन अनेक अंतर भी है जीव अल्पज्ञ है भगवान सर्वज्ञ है जीव अल्पशक्तिमान शक्तिमान है भगवान सर्वशक्तिमान है जीव मायाधीन है भगवान मायाधीश हैं जीव नियम्य है भगवान नियामक है जीव शास्य है भगवान शासक है जीव अनंत है भगवान एक है उस भगवान के अनंत रूप होते हुए भी वो एक ही है ऐसा सिद्धांत मस्तिष्क में हमेशा रखे रहना चाहिए यह जीव उन भगवान की तटस्थ शक्ति है अर्थात जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है ये जीव अंश इसलिए कहते हैं कि ये भगवान की शक्ति है शक्तिव्यंजयती और वेदांत में तो बहुत डिटेल में बताया गया है ये भगवान का अंश अन्ष है अंशो नाना विपदेशात दो तीन बयालीस दो तीन तैतालीस दो तीन चौवालिस दो तीन पैतालीस दो तीन छियालीस इन पांच सूत्रों में बताया गया है कि जीव भगवान का अंश है लेकिन अंश होते हुए भी जीव की भांति भगवान नहीं बन जाता वेद मंत्र के अनुसार द्वास पर सूझा सखाया श्वेता चौथे अध्याय का छठवां मंत्र जीव तो कर्म करता है फल भोगता है लेकिन भगवान केवल देखता रहता है और कर्म नोट करता है और कर्म फल देता है इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है वो सुख दुख नहीं भोगता इससे वो पृथक रहता है और ये जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में भेद है इसके लिए वेदांत में बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है जैसे ब्रह्म सूत्र दो एक बाईस दो एक तेईस एक तीन चार एक तीन छ एक अठारह एक एक, एक, एक बाईस एक दो इक्कीस एक, एक दो आठ तीन दो सत्ताईस तीन चार आठ इन तमाम सूत्रों में ये बताया गया कि जीव से ब्रह्म का बहुत बड़ा भेद है और यहाँ तक बताया गया कि भगवत प्राप्ति के बाद भी चार चार सत्रह चार चार इक्कीस इन ब्रह्म सूत्रों में बताया गया कि आनंद और ज्ञान के उपभोग के दृष्टिकोण से तो भगवत प्राप्ति के बाद बराबरी हो जाती है लेकिन सृष्टि आदि के कार्य को केवल भगवान ही करते हैं को किसी महापुरुष से नहीं कराते और यह भी बताया गया कि जीव और माया ये स्वतंत्र तत्व नहीं हैं ये भगवान के अधीन हैं इसके लिए वेदों ने बताया श्वेताश्वतरोपनिषद छोल छे, छे नौ तीन एक 10 पांच एक श्वेता शुतरोपनिष्त ने बताया कि जीव माया उन भगवान के अंडर में रहते हैं सदा भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता भगवान का आनंद ज्ञान प्राप्त करता है और स्वरूप शक्ति गवर्न करती है सिद्ध महापुरुष को वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर नहीं होता स्वरूप शक्ति का गवर्नर केवल भगवान के स्वांश होते हैं इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जानकर प्राप्त करके ही आनंद की प्राप्ति होगी अनेक वेद मंत्रों के द्वारा यह बताया गया कि उस भगवान को पाकर ही दुख निवृत्ति होगी माया निवृत्ति होगी जैसे श्वेता शत्रोपनिषद छ पंद्रह तीन आठ एक आठ चार सोलह चार चौदह चार ग्यारह दो पंद्रह छ तेरह छ बारह और कठोपनिषद दो दो बारह दो दो तेरह एक दो बारह और श्वेता शतरोपनिषद एक छ एक आठ एक दस और तैतरी उपनिषद दो सात इन सब वेद मंत्रों ने बताया कि उसको जान कर ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है लेकिन फिर श्वेता चतुरोपनिषद तीन उन्नीस ने कहा और उसको कोई नहीं जान सकता फिर केनोपनिषद आया <coughs> एक पाँच एक छः एक सात एक, एक, एक आठ दो एक दो तीन तीन एक तीन दो तीन तीन तीन, तीन चार तीन पाँच तीन छ तीन सात तीन, तीन आठ तीन नौ तीन दस तीन ग्यारह तीन बारह और मुंडकोपनिषद तीन एक आठ और कठोपनिषद एक तीन दस एक तीन ग्यारह और तैतरीोपनिषद दो चार दो नौ इन वेद मंत्रों ने बताया कि उसको कोई नहीं जान सकता वेदांत सूत्र भी आया तीन दो बाईस जिसने कहा उसको कोई नहीं जान सकता भागवत ग्रंथाया दो छः चौंतीस दो छः छत्तीस छ सत्रह बत्तीस तीन छ अड़तीस दस चौदह अड़तीस दस सत्तासी चौबीस दस सत्तासी इकतालीस तीन छतालीस इन भागवत के श्लोकों ने कहा उसको कोई नहीं जान सकता सात छब्बीस सात तेरह तीन बयालीस गीता के शलोकों ने कहा उस भगवान को कोई नहीं जान सकता हम निराश हुए किंतु फिर आया श्वेता शतरोपनिषद तीन बीस कठोपनिषद एक दो बीस कठोपनिषद एक दो तेईस मुंडकोपनिषद तीन दो तीन और भागवत दस चौदह उन्तीस इन लोगों ने बताया कि नहीं जिस पर वो कृपा कर देता है वो उस भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है इसके बाद फिर उस शर्त का पता लगाया गया कि किस मार्ग से जाने पर वो कृपा मिलेगी अब आइए अपने सब्जेक्ट किसी भी अभिधेय के जानने के लिए पांच प्रकार होता है यानी किसी भी मार्ग के निर्णय के लिए पांच नियम हैं, उनसे परखा जाता है वो कसौटी है कि किस मार्ग से चलकर लक्ष्य की प्राप्ति होगी यानी भगवत प्राप्ति होगी नंबर एक अन्वय जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो एक एक शब्द पर ध्यान दो व्यतिरेक जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो नंबर तीन वो मार्ग किसी और की अपेक्षा तो नहीं करता किसी और मार्ग की सहायता तो नहीं लेता नंबर चार वो मार्ग सबके लिए है या किसी किसी के लिए नंबर पांच वह मार्ग सदा रहने वाला लक्ष दिलाता है या कुछ दिन रहने वाला ये पांच नियम है इन्हीं से नाप लो उन तीनों मार्गों को कर्म ज्ञान भक्ति को तो कर्म के लिए तो आपको मैंने बताया कि नंबर एक ही में फेल हो गया हो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो ये पहला नियम है ना तो उससे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं केवल स्वर्ग मिलेगा और वो भी क्षणिक दश अर्ते की छह नियमों का ठीक ठीक पालन करे तो वरना यजमानी हो वो कर्मकांड करने वाले का पतन करा देगा और ज्ञान के विषय में जब विचार करने चले कि ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति होगी क्या वो भी फेल हो गया क्योंकि वो आत्मज्ञान के आगे जा ही नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान कराएगा नहीं मोक्ष ही नहीं मिलेगा भगवत दर्शन भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात और वो सार्वत्र भी नहीं है सब उसके अधिकारी नहीं है हा? एक खतरा है साधन चतुष्टय संपन्न हो वो तो भी हमारे लिए बेकार है और डिटेल में आपको बताया गया कि पहले तो कहत कठिन फिर समझत कठिन साधन कठिन विवेक हो ये गुणाक्षर न्याय जो पुन प्रत्युह अनेक ज्ञान कपंथ कृपाण की धारा हा तलवार की धार पर धावनो है ज्ञान मार्ग पर चलना अरे अर्जुन शरी के धनुर्धर के लिए भगवान ने कह दिया ये सो धिक तरस अभव्यक्ता शक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबिर गीता बारहवें अध्याय का पांचवां श्लोक अरे अर्जुन देहधारियों के लिए बिना देह वाला बिना नाम वाला ब्रह्म कैसे बुद्धिगम्य होगा वो कैसे ध्यान करेगा तो एक मार्ग ये है भक्ति इसके अधिकारी सर्वे अधिकारीणोंत्र पद्म पुराण सब अधिकारी हैं इसके पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को सर्वभाव भज कपजी मोही परम प्रिय सोय सब अधिकारी है इसके अब डिटेल में समझिए सदाचारी तो अधिकारी होते ही है दुराचारी भी अधिकारी है भक्ति का आ मामूली नहीं बड़े से बड़ा दुराचारी भी अतिचे सुदुराचारो भजते मां भाग साधुर मंतव्य सम्यक व्यवसितो गीता नवे अध्याय का तीसवा श्लोक अत्यंत सुदुराचार शब्द लिखा खाली दुराचारी नहीं घोर दुराचारी भी हो अरे इतना बड़ा पापी हो कि राम न कह सके वो भी उलटा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना साब अधिकारी ज्ञानी तो अधिकारी है ही है अज्ञानी भी अधिकारी ज्ञावा ज्ञावा थे वही स्मी यादृशा भजन त्यन्य भावे ने में भक्त तमा मता ग्यारहवें स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का तैतीसवां श्लोक भगवान को जानकर प्यार करो चाहे अनजाने में बाप माँ बेटा पति मान के प्यार कर लो मैंने डिटेल में बताया था ना भूले न होंगे आप लोग कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में बचा किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में बस भगवान का लाभ मिल जाएगा इतने दयालु हैं वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों अधिकारी, कोई हो मुक्तात्मा अब्द सद अधिकारी आत्मश मुन यो निर्ग्रंथ अब तुरु भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि आत्मा राम सुखदेव शरी के परमहंस सनकादिक परमहंस जनकादिक परमहंस ब्रह्मादिक सात हो गए और बद्ध भी निवृत्त तरशाई रूप माना ोत्र मनोभिरा उत्तम श्लोक गुणानुवादातम विराजेत बिना पशुना भागवत जो निवृत्त तरश वो तो ठीक ही है और जो मुमुक्षु हैं उनके लिए भी भक्ति का अधिकार है वो भी ठीक है और जो विषयी है वे भी अधिकारी हैं। सुना ही विमुक्त विरत अरुष विमुक्त भी राम कथा सुनते हैं राम से प्यार करते हैं और विरक्त भी आसक्त भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुन ही तज ध्यान जे हरि कथा न कर रति तिनके ही ये पाखान और प्रत्येक द्रव्य से भक्ति होती है और देवताओं के लिए कायदे कानून है इनको लाल कपड़ा चढ़ाओ इनको सफेद कपड़ा चढ़ाओ और भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रयशति तदह हम भक्तुपहित मशन में पत्ता दे दो अरे पत्ता कोई खाने की चीज है आदमी भी नहीं खाता अरे वो खा लेते हैं वो तो आदमी नहीं है भगवान है पुष्पम फूल दे दो अजी हमारे यहाँ फूल नहीं है आ, तो एम पानी है पीते हो पानी रोज हाँ वो पानी दे दो जो कुछ चाहो दे दो प्रेम से दे दो कोई शर्त नहीं भगवान के यहां और देवी देवताओं के यहां शर्त है घपड़ सपड़ नहीं चलेगा हर एक को एक ही सामान दे दे आप हाँ हमारे यहां पंडित जी बैठे हैं पूछ लो सब के लिए कायदे अलग अलग हैं, भगवान के लिए कायदा नहीं और यो श्री यदश नुहो सी ददाश तपस्या शिकोण तेय जो कुछ करते हो सब उनको अर्पित कर दो सब ले लेंगे वो इतने दयालु अब अका सर्व कामो काम वामोक्ष काम उदारधी तीव्रे नक्ति योगे न दो तीन दस भागवत और वो पत्रम पुष्पम नौ छब्बीस गीता औ यत करोश नौ सत्ताइस चाहे कोई कामना ना हो चाहे कोई कामना हो सर्व काम और चाहे मोक्ष कामना हो जो भी कामना हो सब भक्ति करो सबको मिल जाएगा वो। और यहां तक कि शंकर जी की भक्ति किया एक राक्षस ने उसने कहा उसकी नियत खराब थी पार्वती पर तो उसने बर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए शंकर जी ने कहा ठीक है ठीक है दे दिया जाओ तो उनने कहा कि महाराज ये फैक्ट है कि आपने ऐसे ही झूठ कहा है अरे मेरी बात झूठी नहीं होती तो फिर मैं आपके सिर पे हाथ धर के देखूं। भागे शंकर जी सिर पर पैर रखकर भागे आखिरकार श्री कृष्ण के पास गए भागते भागते श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है अरे महाराज बचाओ आफत आ गई क्या आफत आ गई ओ मैंने इसको बरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा ये हमारे पीछे पड़ गया तो भगवान ऐसे कहते हैं राक्षस टैरो ठहरो अरे तुम समझदार हो ये भंगेड़ी धतूर खाने वाले शमशान में रहने वाले तुमने इनकी बात का विश्वास कर लिया अरे ये भी कोई पर्सनैलिटी है पहले तुम देख लेते अपने आप अपने सिर पर हाथ रख के देखो कितनी गप हाई सिर पर हाथ रखा भस्म हो गया अपने आप पटी पढ़ा दिया उसको तो शंकर जी की जान बची लेकिन वो देना पड़ेगा भगवान को इतना लंबा चौड़ा बर मांगा हिरण कशबू ने न दिन में मरू न रात में मरू न जमीन में मरू न आसमान में मरू न मनुष्य से मरु न पशु से मरू सब देना पड़ा ब्रह्मा को दिया और भगवान ने कहा तुमसे अधिक बुद्धिमान मैं हूं देख मैं तुझको जांग पर बिठाकर शाम को नरसिंह बनकर बिना हथियार के ये मार रहा हूं हा? तो ओ, कोई भी कामना वाला हो भक्ति का अधिकारी है और सब इंद्रियों से भक्ति होती है बिले वो क्रम विक्र्य न सिण्वत कर्ण पुटे नरस्य जीवा सती दार दूरी के वसूत न चोपग त्युर गाय था भार उत्तम अंगम मप्त्तमांग मुकुंदम श्राव करौ नो कुरुतस्त पर्या हरेर्लसत कांचन कांक बरहाय नयने नाण लिंग विष्णत ये पाद नृण तौ द्रुम जन्म भाज क्षेत्री नानु व्रजतो हरेर्जीव छवो भागवता घ्रिणु न जात मर्ोलभेत यस्त श्री विष्णुपद्या मनुजस्लश नेद गदश्म हृदय बतेद यदृह्यनिनाम न नियता कारो नेत्र जलम गात्र सुहर्षा सौन का परमहंस कह रहे हैं सूत जी से दो तीन बीस दो तीन इक्कीस दो तीन बाईस दो तीन तेईस दो तीन चौबीस भागवत साध इंद्रियों से भक्ति और एक तिद्यम इच्छता मकु तो दो एक ग्यारह योगिना नृप निर्णीतम हरेर नामुकीर्तनम कोई भी हो ज्ञानी योगी कर्मी संसारी पापात्मा महात्मा ज्ञानी अज्ञानी साब अधिकारी है। अरे तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया जीव चराचर को है कुत्ते बिल्ली गधे भी अरे देखो काकभूषुंडी पक्षी है वो भी अधिकारी है इतना सरल मार्ग ये तो अधिकारी की बात है और रास्ते में जब चलने लगे तो तथा न थे क्वचित भ्रश्यंति मार्ग सौहृदा तोया भी गुप्ता विचरती निर्भया विनाय का नी कपूर्ध ब्रह्मा कह रहा है त्वया भी गुप्ता हे श्री कृष्ण तुम उस भक्ति मार्ग में चलने वाले की रक्षा करते हो सारी गीता में भगवान ने एक जगह चैलेंज किया है क्षिप्रम भगवती धर्म आत्मा शांति गौन तेज प्रतिजानी नमे मैं भक्त अर्जुन मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता नौवे अध्याय का एक क्यों नहीं हो सकता जी अन्यस चिंत हम तोमाम ये जनासते तेषा नित्याभि युक्ता नाम योगे उनके योग क्षेम को मैं बहन करता हूं योग माने अप्राप्त को देना क्षेम ने प्राप्त की रक्षा करना ये ठेका लेता हूं ये मैं योगे ना तो सर्वाणी कर्माण मैं संतपरा अन्य नोगे नाम ध्यान तो उपास तेषा समुद्धरता ठेका ले रहा हूं मृत्यु संसार सागरात ठेका ले रहा हूं भागवत में नव योगी ने कहा था धावन मिले न पते दीह ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का पैतीस व्लोक भक्ति मार्ग में चलने वाला आंख बंद करके दौड़ो न फिसलोगे ना, फिस ना गिरोगे धावन निमिलनेत्रे आंखों को बंद कर लो और धावन दौड़ो न स्खले न पते न फिसलोगे ना, फिस ना गिरोगे पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं संभालने वाले रास्ते में भी संभालेंगे और अंत में तो बता दे जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा्य हम नित्यम पूये श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव परमहंस से ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का सोलहवा श्लोक उद्धव मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं अनुप्रजामी किस लिए चलते हैं महाराज रक्षा करने के लिए नहीं नहीं धरी रेणु भी पुए उनके चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊ इस कामना से पीछे पीछे चलता हूं रेकॉर्ड संसार में ऐसा कोई स्वामी है चरण धूल चाहे अपने दास की यानी उल्टा हो गया दास स्वामी हो गया स्वामी दास हो गया ये अंतिम अवस्था है संक्षेप में समझ लो गधे की अकल से सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान और आधीन हो गया क्रीत दास क्रीणीते हम तो खरीद लेते हैं भक्त लोग साधु भीर ग्रस्त हृदया नौ चार अड़सठ दुर्भाषा से कहा था अस्तु इसलिए भक्ति मार्ग का ही अवलंब लेना है भक्ति की परिभाषा करते हुए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सौन कादिक परमहंसों ने जब सूत जी से पूछा कलयुग के जीवों के लिए अत्यंत सरल मार्ग कौन है तो उन्होंने कहा कि अहितु कब प्रतिहता अहितु की प्लस अप्रतितता भक्ति मैंने अहेतुकी शब्द पर विचार किया था की माने निष्काम यानी कोई कामना लेकर भगवान की भक्ति मत करो और हम लोगों की आदत है पहले कामना फिर कर्म नेचर है नेचर सा बन गया है अभ्यास हो गया है पहले काम इसके बाद काम माने <laughs> पहले कामना आई उसके बाद कार्य प्रारंभ होगा ये कामना सबसे बड़ी दुश्मन है वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्य कामाये ये अथ मृत्यो मृतो मृत्यो ब्रह्म ब्रह्मुते कठोपनिषत् दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौदहवा मंत्र अगर कामनाएं चली जाए तो ब्रह्म के समान हो जाए ये बृहदारण्य को पनिषद में भी ये मंत्र है चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का सातवां मंत्र और ये साठिया उपनिषद में भी मंत्र है सत्ताइसवा मंत्र अर्थात कामनाओं को छोड़ दो बस और कुछ करना धरना नहीं है न उपासना न भक्ति न ज्ञान न कर्म गीता कहती है हाय कामान सर्बान निष्प्रिय निर्ममो निरहकार स शांति मधिगछति जो कामनाओं को छोड़ दे टेंशन समाप्त शांत तो हो जाएगा आनंद स्वरूप आनंद कामयेश एष क्रोध एष महाशनो महापापमा विध्ये नीह वैऋणम ये इतना बड़ा दुश्मन है अर्जुन इसी ने इतना कष्ट दिया है कामना ने क्रोध क्रोध तो कामना से पैदा होता है उसका बेटा है कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आ गया। दिन में पचास बार आता है क्रोध आप लोगों को क्यों आता है कोई भी कामना पूरी नहीं हुई क्रोध आया बाप ने माँ ने बेटे ने बीबी ने पति ने पड़ोसी ने हमारी बात नहीं माना हमारी कामना नहीं पूरी किया क्रोध आया और कामना पूरी हो गई लोभ आया और दो में एक तो होगा अगर पूरी हुई तो लोभ आया उसने दबोच लिया नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया उसने दबोच लिया हम दोनों ओर से मरे और कामना न करें ये कैसे हो सकता है जी हमको आनंद दे दो तो हम कामना न करें भगवान दे दे संत दे दे <laughs> कोई दे दे आनंद दे दे हम कामना क्यों करते हैं केवल आनंद के लिए और अपने आनंद के लिए नवारे पत्यु कामाय मै पति कामाय भगवत आत्मनस्तु अपने सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं और अपना सुख है वो हमारा नेचर है आनंद ब्रह्म के अंश है अपना सुख चाहेंगे उसके लिए कामना बनाएंगे उसे कोई मिटा नहीं सकता एक बड़ा अच्छा प्रकरण है भागवत में जब नरसिंह भगवान ने हिरण को मार दिया और प्रहलाद को गोद में लेकर नाचने लगे ले बड़े आनंद मुद्रा में तो प्रहलाद से कहा बरम्रिणी स्वाभिमतम मैं बहुत प्रसन्न हूं बेटा बर मांगो सातवें स्कंद के नौवे अध्याय का बावनवा श्लोक बर मांगो प्रहलाद ने कहा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या हमारे प्रभु को कुछ गुस्से में आज क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है क्रोधात भवत सम्मो सम्मोहात सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रश गीता दो बासठ दो तिरसठ क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारे प्रभु को गुस्सा आया ना उसको मारने के लिए तो शायद इसी से गड़बड़ हो गया है ये क्या कह रहे हैं बर मांगो अरे मैं सेवा सेवक हूं सेवा करना मेरा धर्म है मांगना नहीं मांगना तो स्वामी का अधिकार है ऐ पानी लाव ए, ए सब तो स्वामी ऑर्डर देता है सेवक ऑर्डर नहीं देता मांगता नहीं कुछ वो तो देता है सेवा करता है स्वामी जो कुछ कहे स्वामी को जैसे सुख मिले और ये हमसे कहते हैं खैर, तब बेचारा बच्चा हो भगवान क्या बोले अरे सुना नहीं मैंने कहा बर मांगो आप तो बोलना ही पड़ेगा तो उसने कहा प्रहलाद ने यस्ता आशिष आशास्ते आशीष आशास्त्या सबई बणिक सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का चौथा श्लोक महाराज जो मांगता है वो दास नहीं है बनिया है बणिक बिजनेस मैन है मैं बिजनेस मैन नहीं हूं मैं दास हूं आपका सेवक हूं इसलिए मांगने की बात आप कैसे कर रहे हैं आपका क्वेश्चन गलत है हा हा ठीक है ठीक है बड़ा शास्त्र भी झाड़ रहा है सब भक्त मांगते हैं बर तू भी मांग फिर बोले प्रहलाद अहम तव कामस त्वं चापाश्रया सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का छठवां श्लोक अहम तव मैं कोई कामना नहीं रख करके आपकी सेवा करता दास बना हू मैं कुछ नहीं मांगता तो जरा भाव टेढ़ी करके बोले नरसिंह भगवान डर गया बच्चा प्रहलाद ये तो पीछे ही पड़ गए मांगो मांगो मांगो उनने कहा अच्छा मांग रहे हैं भाई क्या मांगे मांग कामान हृदय सनरोहम भवत सुब्रण बरम मैं ये बर मांगता हूं कि मांगने की बुद्धि ही मेरी कभी ना हो आपके से ऐसा बर दे दो मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो कभी भविष्य में गारंटी <laughs> मुस्कुराए नरसंग भगवान किसने तो हमारी बोलती बंद कर दी कह रहा है कि ऐसा बर दे दो भविष्य में कभी मेरी मांगने की भावना ही ना हो चुप हो गए तो प्रहलाद ने कहा और बोलू हाँ बोल बोल इंद्रियाणी मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्य जन्मना सातवें अध्याय के दसवें अध्याय का वो पहले वाला सातवां श्लोक था ये आठवां श्लोक है अर्थात कामना आई तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं इंद्रियां इंद्रियाण मन प्राण आत्मा माने यहां देह माना गया है धर्म धैर्य लज्जा कांति सत्य ये सब नष्ट हो जाते हैं कामना के पीछे उसके पूर्ति के लिए आदमी सब प्रकार के चार सौ बीस कर लेता है कामना पूरी होनी चाहिए बस और बोलू नृसिंह भगवान ने कहा बोल बोल विमुन यदा कामान मानवो मनस्य स्थितान पुंडरी का सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का नौवां श्लोक प्रभो अगर कोई मनुष्य अपनी सब कामनाओं को समाप्त कर दे तो आपके बराबर हो जाए ओ, हो हो छोटी मुंह तो हमारे बराबर चला आ रहा हाराज वेद कहता है ब्रह्म भू कल्पते इसलिए मैं कह रहा हूं भगवत बाय कल्पते वो तो वेद आप ही कहा है आप ही ने कहा है वेद में वो कामना इतनी खतरनाक है इसलिए सूत जी महाराज पहली शर्त लगा रहे हैं सोनका दुक परमहसों के आगे अह तुकी भक्ति श्री कृष्ण की करो लेकिन अह तुकी भक्ति करो एक कामना कितने प्रकार की होती है चार कामनाएं आप लोगों ने सुना होगा पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष या सात्विक राजस तामस गुणातीत मोक्ष ये चार कामना हो सकती है किसी की भी चारों को छोड़ दो आ, भागवत का प्रारंभ हुआ ध्यान दो पहला श्लोक धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो देखो भागवत ग्रंथ क्या है प्रोजित कैतव यानी कैतव रहित धर्म है भागवत में कैतव माने क्या शंकराचार्य के अनुयायी थे श्रीधराचार्य उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि कैतव माने मोक्ष भी है उसके अंतर्गत धर्म अर्थ काम तो है ही प्रा शब्द का अर्थ किया है श्रीधराचार्य ने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों कामनाएं छोड़ दो तब कैतव रहित बनोगे वो धर्म है भागवत में गौरांग महाप्रभु ने कहा कि चार प्रकार के होते हैं कैत अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव अज्ञान के फल देने वाले कैतव कहलाते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब तारो मध्य मोक्ष बांछा कई तव प्रधान महाप्रभु ने, ने कहा कि इन चारों में मोक्ष की कामना सबसे डेंजरस आप लोग तार दो तार दो तार दो। हमारे देश में नाइन्टी पर, परसेंट नहीं नाइन्टी नाइन परसेंट लोग मोक्ष मांगते हैं भगवान से मुक्ति दे दो संसार दे दो भले ही मांग लो मुक्ति दे दो मत मांगो क्यों अगर मुक्ति हो गई तो क्या होगा तो भगवान में लीन हो जाओगे और अगर मुक्ति नहीं हुई है अभी तो क्या होगा संसार में आओगे जाओगे है तो आते जाते हो सकता है कोई रसिक संत मिल जाए और तुम्हारी श्रद्धा हो जाए उसके ऊपर और तुम शरणागत हो जाओ उसके और एक दिन श्री कृष्ण का प्रेमानंद पालो लेकिन मुक्ति हो गई तो सदा को गया अब उसको कभी प्रेमानंद नहीं मिलेगा इसलिए भुक्त मुक्ति स्प्रियात पिशाची हृदय बर्त ये पिसाची मानी गई बेदस्तुति करते हैं भगवान की दसम स्कंद के सत्तासीवें अध्याय में उसमें कहते हैं न परी लसन के हा बड़े बड़े रसिक लोग मोक्ष नहीं चाहते कपिल भगवान ने अपने देवहूति माँ को उपदेश में कहा था के सारूप्यप्युत दीयम न गृहती बिना मत सेवन जना पांच प्रकार की मुक्ति धन मेरे भक्त लोग नहीं चाहेते देने पर नहीं लेतेलो सारूक् सा इस सारूप सालोक सामीप भक्तों की मुक्ति है वैकुंठ में ये भी नहीं चाहते और एकत्व या सायुज्य या कैबल्य ये ज्ञानियों की मुक्ति है ये तो सबसे खतरनाक है लेकिन जो भक्तों की मुक्ति है वो भी नहीं चाहते मांग नहीं गलत है भगवान का सुख मांगो उनकी सेवा मांगो उनकी इच्छा के अनुसार चलो अपनी टांग ना अड़ाओ बस सीधी सी बात नई कात्मता के चित्त तीसरे स्कंद के पचीसवें अध्याय का चौतीसवा श्लोक न पारमेष्यम न महेंद्र धीष्यम न साव न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रावंबा मई अर्पिता क्षति मिना श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक मेरे असली भक्त जो हैं, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते इंद्र का नहीं चाहते पाताल का नहीं चाहते रसाधिपत्य और तो क्या अपन मोक्ष भी नहीं चाहते शंकर भगवान ने कहा स्वर्ग अपवर्ग नर के स्वपितुल्यर्थ दर्शिना स्वर्ग और नरक के समान अपवर्ग भी है मोक्ष भी अरे जब भगवान की सेवा न मिले नंद न मिले पत्थर बनना है क्या हमको मोक्ष लेकर के इसलिए मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को छोड़ने का नाम आकाम काम निष्काम ये सूत जी महाराज का पहला वाक्य है दूसरा है अब प्रतिहता अर्थात निरंतर हो भक्ति दो मिनट चार मिनट को नहीं इसकी विस्तृत व्याख्या कल होगी बोलिए लाडली लाल की